श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक और साधना भ्रम व अज्ञान के कारण सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है अज्ञानावस्था में अज्ञान के कारण का बोझ नहीं हो सकता है प्रश्न उस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं हो रहा है उत्तर तुम लोगों को भ्रम हो गया है जब तक वह भ्रम दूर न होगा तब तक उस भ्रम का तुम्हें कैसे पता लगेगा यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के भ्रम को समझ पाते हैं पूर्वोक्त भ्रम को जानने के लिए भी तुमको उस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है प्रश्न अच्छा इस प्रकार का भ्रम होने का कारण क्या है तथा कब से हमें वह भ्रम हुआ है उत्तर भ्रम का कारण जो सर्वत्र देखने को मिलता है वही यहाँ भी है अर्थात अज्ञान वह अज्ञान कब उपस्थित हुआ यह तुम कैसे जान सकते हो अज्ञान के अंदर जब तक तुम स्वयं विद्यमान हो तब तक उसे जानने का प्रयास प्रयास व्यर्थ है जब तक स्वप्न देखा जाता है तब तक वह सत्य ही प्रतीत होता रहता है नींद खुलने पर जागृत अवस्था के साथ तुलना करने से ही उसके मिथ्यात्व की धारणा होती है तुम यह कह सकते हो कि स्वप्न देखते समय भी कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को मैं स्वप्न देख रहा हूँ इस प्रकार का भास होता है वहाँ भी जागृत अवस्था के स्मृति से ही उसके मन में वह भाव उदित होता है जागृत अवस्था में जगत को देखते समय भी किसी किसी में उक्त प्रकार के अद्वै ब्रह्म वस्तु की स्मृति उदित होती हुई दिखाई देती है प्रश्न तो फिर उपाय क्या है उत्तर उस अज्ञान को दूर करना ही एकमात्र उपाय है मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस भ्रम या अज्ञान को दूर किया जा सकता है प्राचीन ऋषि मुनि उसे दूर करने में समर्थ हुए थे एवं किस प्रकार से वह दूर किया जा सकता है यह भी वे बता गए हैं प्रश्न अच्छा उस उपाय को जानने से पूर्व और भी एक दो प्रश्न करने की इच्छा हो रही है हम इतने लोग जो कुछ देख रहे हैं प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसे आप भ्रम बतला रहे हैं और अल्प अल्पसंख्यक ऋषियों ने जो कुछ या जिस रूप में इस जगत का प्रत्यक्ष किया उसे ही सत्य कह रहे हैं क्या यह संभव नहीं हो सकता कि उन्होंने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है वही भ्रम है उत्तर बहुसंख्यक व्यक्ति जो विश्वास करेंगे वही सर्वदा सत्य होगा ऐसा कोई नियम नहीं है ऋषियों के प्रत्यक्ष को सत्य कहने का कारण यह है कि उस प्रत्यक्ष की सहायता से वे समस्त दुखों से मुक्त हो सब प्रकार भय शून्य तथा चिर शांति के अधिकारी हुए थे एवं निश्चित मरणशील मानव जीवन के सर्व प्रकार व्यवहार चेष्टादि का उन्हें एक लक्ष्य भी विदित हुआ था इसके अतिरिक्त यथार्थ ज्ञान मानव के अंदर सर्वदा सहिष्णुता संतोष करुणा दीनता आदि सद्गुणों का विकास कर उसे अपूर्व रूप से उदार बना देता है ऋषियों के जीवन में इस प्रकार के असाधारण गुण तथा शक्तियों का परिचय हमें शास्त्रों द्वारा मिलता है तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर जो सिद्धि लाभ करते हैं उनके अंदर भी उन विषयों का निर्दर्शन अभी तक देखने में आता है प्रश्न अच्छा हम सभी को एक प्रकार का भ्रम कैसे हुआ मैं जिसे पशु समझता हूँ आप भी उसे पशु ही समझते हैं मनुष्य नहीं समझते विषयों में भी यही बात है इतने व्यक्तियों को इस प्रकार सभी विषयों में एक ही साथ एक ही प्रकार का भ्रम होना कम आश्चर्य की बात नहीं है कुछ लोगों की किसी विषय में भ्रमात्मक धारणा होने पर भी दूसरे लोगों की उस विषय में सत्य दृष्टि बनी रहती है और सर्वत्र प्रायः ऐसा ही देखा जाता है किंतु यहाँ पर उस नियम का सर्वथा व्यतिक्रम हो रहा है इसलिए आपका कथन संभव प्रतीत नहीं होता उत्तर अल्पसंख्यक ऋषियों की सर्वसाधारण के साथ गणना न करने के कारण तुम्हें यहाँ पर नियम का व्यतिक्रम दिखाई दे रहा है अन्यथा पूर्व प्रश्न के साथ ही इसका उत्तर दिया जा चुका है फिर भी तुम जो यह पूछ रहे हो कि सबको एक प्रकार का भ्रम कैसे हुआ इसके उत्तर में शास्त्रों का कहना है कि एक असीम अनंत समष्टि मन में जगत रूप कल्पना का उदय हुआ है तुम्हारा मेरा तथा जन्म जन साधारण का व्यष्टि मन उस विराट मन का अंश तथा अंगीभूत होने के कारण हम लोगों को एक ही प्रकार की कल्पना का अनुभव करना पड़ रहा है इसलिए हम प्रत्येक पशु को पशु के अतिरिक्त और किसी रूप में अपनी इच्छा इच्छानुसार देखने या कल्पना करने में समर्थ नहीं हैं और इसीलिए हम लोगों में से कोई यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सब प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने पर भी दूसरे लोग पहले से जिस प्रकार भ्रम में पड़े हुए हैं वैसे ही उसमें पड़े रहते हैं साथ ही एक बात यह है कि विराट मन में जगत रूप कल्पना का उदय होने पर भी वे हम लोगों की तरह अज्ञान बंधन में विचे निश्चेष्ट नहीं हो जाते कारण कि सर्वदर्शी होने से वे अज्ञानजनित जगत कल्पना के भीतर तथा बाहर अद्वैय ब्रह्म वस्तु को ओतप्रोत रूप से विद्यमान देखते हैं इस प्रकार देखने की सामर्थ्य न रहने के कारण हम लोगों की बात स्वतः ही भिन्न है जैसे श्री राम देव कहते थे सांप के मुंह में विष रहता है उसी मुंह से वह नित्य भोजन कर रहा है किंतु उससे सांप का कुछ नहीं बिगड़ता किंतु सांप जिसे काटता है उसकी तो उस विष से तत्काल ही मृत्यु हो जाती है